शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायनं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुरात्मी मूर्ति भेद विभागिने व्योमद्याय दक्षिणमूर्त नमः ओ शांति शांति शांति अथरो वेदया मुंडकोपनिषद इसमें शौनुक ऋषि अंगिरा महर्षि के पास जाकर के प्रश्न के कस्न्गवो विजाते सर्विद विज्ञात और महर्षि अंगिरा उतर देते थे दिए विद्ये वेदित कह करके पराच अपरा और अपरा विद्या कह करके के वेद में जितने कर्मकांड अंश है और वेद का जो अंग है छः अंग वो सब अपरा विद्या में आते हैं और परा विद्या कहने से कहा गया अथ परा ययात अक्षरम अधिगम्य थे तो वह विद्या ब्रह्म विद्या जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है और अक्षर का स्वरूप निर्णय किया गया षष्टम मंत्र में यह तद अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम इत्यादि कह करके आगे उसी ब्रह्म से ही ये सृष्टि होती है दिखाया गया अभी सृष्टि का प्रक्रिया कैसे होती है सृष्टि उसको बताते हैं आज हम लोग अष्टम मंत्र देखेंगे पृष्ठ संख्या षोड़श में भाष्य प्रथम पंक्ति अंतिम पंक्ति है सप्तश पृष्ठा में मंत्र है षोड़श पृष्ठा भाष्य अंतिम पंक्ति उत्पद्यमानं विश्वं तदनेन तदन उत्पद्यते उत्पद्य ब्रह्मण उत्पद्यमानं विश्व ब्रह्मण क्या विभक्ति हो जाएगी पंचमी ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला यह जो विश्व तद तद अनेन क्रमेण उत्पद्यते उस विश्व की उत्पत्ति के क्रम बताई जा रहे बताया जा रहा है तो से यहाँ मुंडक श्रुति में सृष्टि क्रम क्रम से हुआ है अन्यत्र कहीं सृष्टि युगपद होता है कहा जाता है जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं ऐसे विस्फुलिंग एक के बाद एक नहीं होता है एक साथ होता है भाष्यकार कह रहे हैं कि यहाँ किंतु तो क्रमश से सृष्टि कही गई है न युगपद बदर मुष्टि प्रक्षेप पद इति क्रम नियम विवक्षार्थो अयम मंत्र आरभ्य थे बदर मुष्टि प्रक्षेप हाथ में बैर रखा है और फेंक दिया ऐसा नहीं कि एक के बाद एक बैर गिरेंगे सब एक ही बार में हाथ से गिर जाएंगे इसी प्रकार की यहाँ युगपद सृष्टि कही जाती है क्रम न यहाँ क्रम सृष्टि कही जाती है यहाँ युगपद सृष्टि नहीं है न युगपद बदर मुष्टि प्रक्षेप यहाँ क्रम सृष्टि कही जाती है तो शास्त्र में कहीं क्रम सृष्टि कही जाती है कहीं युगपद सृष्टि कही जाती है सृष्टि तो जैसा होगा ऐसे होगा एक ही प्रकार की होगा ये अलग अलग प्रकार की कैसे तो शास्त्र इसके द्वारा यही निश्चय करके बताता है कि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है इसमें महत्व तो नहीं है तो जिसमें महत्व तो होगा अर्थात वो वास्तव चीज होगा सर्वदा एक प्रकार की ही होगा तो यहाँ कहते हैं इसी प्रकार नहीं है शास्त्र में मुंडोक श्रुति में तो क्रम सृष्टि कही गई है अयम मंत्र आरभ्य सृष्टि का क्रम बताने के लिए अष्टम मंत्र आरम्भ किया गया तपसा चीयते ब्रह्म तत्न्न अभिजाते अन्ना प्राणो मन सत्यं लोका कर्मसु चा तपसा ब्रह्म चीयते तत्न्नमिजाते अन्ना प्राण मन सत्य लोका है कर्मसु चमृत जैसे अन् तपसा ब्रह्म चीयते ब्रह्म अर्थात जो पूर्व में कहा गया था अदृश्यम अग्राह्यम निर्गुण निराकार ब्रह्म अभी सृष्टि होना है सृष्टि होना है तक प्रथमे कहते हैं तपस्या होगी तपस्या अर्थात माया विशिष्ट होने पर ही द्वैत की विचार हो सकता है इसलिए जब तपसा शब्द कहा गया अर्थात माया विशिष्ट ये हो गए ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म माया विशिष्ट होकर के अर्थात माया विशिष्ट चैतन्यों को किस शब्द से कहा जाएगा ईश्वर अर्थात तो अभी वो ईश्वर हो गए और ईश्वर कहते हैं आगे तपसा तपस्या के द्वारा तपह अर्थात तो सृष्टि सृष्टिक्रम अनुवालोचनम तपह कैसी सृष्टि होगी कहते हैं कैसे होगी कहते जैसे पूर्व कल्प में था पूर्व पूर्वकल्प में जो सब प्राणी थे उस प्राणियों का कर्म के आधार पर उनको क्या भोग प्राप्त होना है वो सब का विचार इसी को ही तपह कहा गया सृष्टि सृष्टिक्रम अनुवालोचनम तपह उस तप के द्वारा ब्रह्म चीयते चीयते अर्थात तो फूल जाता है तो ब्रह्म फूल जाता है जैसे बीज था बीज आगे अंकुर होगा कहते हैं कि जब हम पानी में डाल देते हैं बीज को बीज थोड़ा फूल जाता है इसी प्रकार की यहाँ ईश्वर फूल जाएगा अर्थात यही जो सृष्टि का आलोचना होगा आगे वो सृष्टि होगी इसी को कहा जाता है कि ये फूल गया आलोचना होना यही उसका फूल जाना वही तपस्या है आलोचना उसके चलते थोड़ा फूल गया अर्थात आगे सृष्टि होगी ये सृष्टि का अर्थात भविष्य सृष्टिवृत्ति को लेकर के कहा जाता है कि थोड़ा वो स्फीत हो जाता है ब्रह्मा ततो अन्नम अभिजाते अभी जैसे बी जैसे अंकुरों की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार के यहाँ कहते हैं ततः तत अर्थात ईश्वरात अन्नम अभिजात अन्नम शब्द अन्न ग्राह्य इसी प्रकार की यह अन्न शब्द का अर्थ होता है कि अव्याकृत माया माया अभिजाते माया की उत्पत्ति कब होती है नहीं होती है। तो यहाँ अभिजाते अर्थात माया जो कि तपस्या काल में ईश्वर का साथ है मतलब ईश्वर बना है शुद्ध ब्रह्म माया को ले करके ईश्वर हो करके तपस्या किया तपस्या करके आगे माया की उत्पत्ति माया तो पहले से ईश्वर के साथ है ही इसलिए यहाँ जो अन्नम अभिजात अर्थात भावी सृष्टि होने के लिए जो अवस्था प्राप्त होता है आगे सृष्टि होने हैं तो सृष्टि होने से पहले जो अवस्था प्राप्त होता है उसी को यहाँ अन्य शब्द से कह दिया गया अर्थात अव्याकृत सृष्टि अभिमुख हो जाना जिस समय में प्रलय हो गया प्रलय हो जाने के बाद फिर अव्याकृत अवस्था रह गया उस अव्याकृत अवस्था में ये ची अतः नहीं हुआ अभी उसमें स्फीत तो नहीं हुआ क्योंकि अभी तक तो सुसुप्ति प्रलय अवस्था ही रहेगा आगे जब सृष्टि होने का समय आएगा तब तो फिर उसमें ये ची चयन होगा जो माया में क्षोभण होगा तो माया में क्षोभण होना यह जो अनुआलोचना होना क्रम का इसी को कह दिया जाता है कि अभिजाते क्रम का आलोचना प्रलय के बाद अव्यवहित बाद था क्या जब प्रलय हुआ उसका अव्यवहित ठीक अनंतर काल में ये सृष्टि का बात आ जाएगा क्या नहीं आएगा जितने समय प्रलय रहना है उसके बाद सृष्टि होगी तो सृष्टि होने का ठीक अव्यवहित तो काल में ही कहा जाता है कि चीयते इसी को कहा गया अभिजायतें अर्थात तो चिकित्सित तो अवस्था जो आगे सृष्टि अवस्था आएगा वो सृष्टि अवस्था का कारणभूत अर्थात तो तद्रूपेण अभी रहा अभी सृष्टि हुआ नहीं सृष्टि होने से पहले जैसे लोक में कोई भी प्राणी जो जरायु जो उत्पन्न होते हैं तो वो प्राणी को धारण करने वाले जो माँ होती है चाहे वो गाय हो चाहे मनुष्य हो तो जैसे अवस्था होती है अर्थात तो संतान उत्पत्ति से पूर्व काल में इसी प्रकार के कहा गया अर्थात जगत जन्म के लिए अभिमुख हो गया वो माया इसी को अन्य शब्द से कहा गया क्योंकि अभी होने लग जाएगा आगे अन्नात प्राण प्राण अर्थात सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ गर्भ समष्टि अन्न अन्न शब्द से अव्यकृत को लिया गया अव्याकृत किंतु अभी सृष्टि होने के लिए अभिमुख आगे अन्नात प्राण प्रथम सृष्टि अव्याकृत से किसका होता है हिरण्यगर्भ गर्भ तो उसी को प्राण शब्द से कहा गया हिरण्यगर्भ गर्भ आगे मन तो सूत्रात्मा जो प्राण और ज्ञान शक्ति होने से मन है ये भी समष्टि है प्राण ये भी समष्टि है मन ये भी समष्टि है किंतु तो प्राण मन में अंतर है क्रिया शक्ति कौन है इसमें प्राण और ज्ञान शक्ति मन है ये दोनों को लेकर के तोनात प्राण मन ज्ञान शक्ति को लेकर के ले करके ये दोनों कह दिया गया तो और कहते हैं कि सत्यम सत्यम अर्थात भूतपंचकम यह जो भूतपंचक यह अर्थात पंचीकृत भूतपंच का यह अपीकृत भूतपंच का यहाँ बात कहा नहीं गया अपंच पहले से हुए हैं क्योंकि जब हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है हिरण्यगर्भ उत्पत्ति से पूर्व में अपंचीकृत की उत्पत्ति होगी ना बाद में हिरण्यगर्भ अपंच ना पंचीकृत तो इसलिए अपंचीकृत भूत की उत्पत्ति हिरण्य उत्पत्ति से पूर्व में होगा ना बाद में होगा पूर्व में होगा यह अपीकृत भूत की उत्पत्ति नहीं कही गई है तो सीधा प्राण मन कह दिया गया हिरण्य कह दिया गया अव्याकृत से प्रथम अपंचीकृत भूत आएंगे आगे उसका मेलन होकर के समष्टि हिरण्य बनेगा आगे पुनः पंचीकरण होकर के सत्यम सत्यम अर्थात भूतपंचकम यह सत्यम भूतपंचकम ये कौन सा होगा पंचीकृत अपीकृत पंचीकृत तो भूत बनने के बाद आगे लोक बनेंगे लोका अर्थ अर्थात ज्योतिभुवन चतुर्दश भुवन ये चतुर्दश भुवन ये पंचीकृत से बनेगा ना अपचीकृत से पंचीकृत से इसलिए सत्यम अर्थात पंचीकृत भूत आगे लोका फिर लोक में प्राणीवर्ग आ जाएंगे प्राणीवर्ग आने के बाद कर्म करेंगे तो हो गया लोका के आगे कर्म और कर्म करेंगे तो अमृतम अमृतम अर्थात कर्मफलम कर्मफलों को अमृत कहा जाता है रितम कहा जाता है क्यों कहते हैं अवश्यम भावी उसका फल तो होगा ही होगा इस प्रकार की सृष्टि क्रम हो गया अगर कर्मों का फलो होगा तो यही कर्म फल ही आगे सृष्टि के लिए कारण हो जाएगा इसी प्रकार की सृष्टि क्रम चलता है भाष्य में तपसा तपसा का अर्थात ज्ञान न उत्पत्ति तया उत्पत्ति विधि को जानते हैं ईश्वर तो उत्पत्ति विधिज्ञ उसमें रहेगी धर्म उत्पत्ति विधिज्ञता तया वही हो गया ज्ञान आगे जो सृष्टि होगी सृष्टि का प्रक्रिया को जानने वाले के द्वारा तो वो हो गया तपह मतलब एक नंबर टिप्पणी ज्ञानेन इति स्पष्ट थी उत्पत्ति विधिज्ञतया उत्पत्ति प्रकार विषयण माया परिणाम विशेषण इत्यर्थ है माया का परिणाम है वो परिणाम का विषय क्या है कहते हैं तो उत्पत्ति प्रकार कैसे उत्पत्ति होगी वही शब्द उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया वही तप जो मंत्र में कहा गया उत्पत्ति प्रकार को विषय करने वाले जो आलोचनम उसी को तप शब्द से कहा गया कैसे करना है उत्पत्ति क्रम का आलोचनम भाष्य में तपसा तपसा का उत्पत्तितः कौन ये करता है कहते हैं योनि अक्षरम भूतों का योनि वही अक्षर वही ब्रह्म चियते चीयते अर्थात तो उप उपचीयतेपति उपचियते वृद्धि उपचीयते, उपचीयते, प्राप्त उत्पीपादयशे उत्पीपादयी सदम जगद अंकुर बीज उत्सुनता उत्सुनता ग्छति पुत्रमीव पिता हर्षेण उत्पीपादयीषद इदम जगत उत्पाद उत्पीदयीषद इदम जगत्ग जगत। <clears throat> अंकुरमी बीजें उत्सुनता गच्छति अंकुरम इव बीज प्रथम बीज न प्रथम अंकुर बीज तो बीज जब अंकुर हो जाता है थोड़ा स्फी तो होता है थोड़ा फूल जाता है कहते तो हैं उच्छुणताम उच्छुणताम में धातु क्या है तू ओ शिवृद्ध वृद्धि होता है फिर आगे निष्ठा हो जाने से शिव के संप्रसारण हो गया तो होकर के व को संप्रसारण होकर हो गया उ शून उत्सूनताम गच्छति जैसे बीज अंकुर होने से स्फीत होता है इसी प्रकार की जो अन्नम है जो ब्रह्म है आगे जगत अभिमुख हो रहा है तो ऐसे ही स्फीत हुआ ब्रह्म उपादान कारण को लेकर के कहा गया जो बीज है वो अंकुर का उपादान कारण है ना निमित्त कारण है उपादान कारण है यहाँ जो जगद अंकुर बीज उत्सूनता गच्छति अंकुरमिव बीज इसी प्रकार की जगत को बनाने वाला जो ब्रह्म हो, वो भी उत्सूनता चयन उपचीयते ये एक दृष्टांत दृष्टान्तिया तो दूसरा है कि पुत्रमिव पिता हर्षेण जब पुत्र आगे जात आसन अभी हुआ नहीं पुत्र उत्पन्न हुआ नहीं तो पुत्र उत्पन्न होगा ऐसे स्थिति में पिता जैसे उम प्राप्त होती फूल जाता है थोड़ा कैसे कहते के हैं हर हर्षण तो यहाँ पिता पुत्र का उपादान कारण न निमित्त कारण पिता पुत्र का उपादान कारण निमित्त कारण तो पुत्रम ये निमित्त कारण दो दृष्टांत दिया अंकुरम बीजम पुत्रम पिता ये दोनों दृष्टान्त कहते हैं कि एक तो हो गया उपादान कारण के लिए एक हो गया निमित्त कारण के लिए उपादान कारण के लिए क्या दृष्टांत दिया अंकुर में वीज और निमित्त कारण के लिए पुत्र में वो पिता इसको दो तीन नंबर टिप्पणी देखिए अच्छा पहले दो नंबर ब्रह्मण उपादान निमित्त उभयात्मकवात दृष्टान्त ब्रह्म ही स्फीत हो जाता है उसके लिए दो दृष्टान्त दिए तो ये दोनों दृष्टांत के द्वारा स्फीत कौन होता है किसको स्फीत होने का बता जा रहा है ब्रह्म इसलिए ब्रह्म उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है दो दृष्टांत देते हैं अंकुर और पुत्र आगे तीन नंबर टिप्पणी पुत्र में बहिती कार्यानुकूलो मायिनी क्षोभ विशेष एवं उत्सुनता कार्य अनुकूल माया उसमें क्षोभण हुआ यह उत्सुनता अर्थात फूल जाना ये जो क्षोभण होना माया हो गया उपादान कारण और उसमें जो क्षोभण हुआ अर्थात अन्वालोचना हुआ ये हो गया निमित्त कारण आगे भाष्य में एवं सर्वज्ञतया सृष्टिस्थिति संहारशक्ति विज्ञानब्तया उपचिता ततो ब्रह्मण अन्नम अद्यते भुज्यते इति अन्नम अन्नमकृत साधारणम संसारिण चिकित्सित अच्छा यहाँ तक पंक्ति एवं सर्वज्ञतया अभी सर्वज्ञ किसको कहा जा रहा है ब्रह्मा जो कि अभी अन्न विशिष्ट हो गया अर्थात माया साथ में आया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञान बत्तया सृष्टि स्थिति संहार की शक्ति ईश्वर में है और ये सृष्टि स्थिति संहार की विज्ञान भी ईश्वर में है तो दो चीज़ हुआ सृष्टि स्थिति संहार शक्ति और दूसरा विज्ञान ये भी अर्थात सृष्टि स्थिति संहार विषय का विज्ञानम चार नम्बर टिप्पणी सृष्टि आदि अनुकूल शक्तिमतया तद विज्ञानवत्तया सृष्टि आदि अनुकूल शक्ति वाला है और तद विज्ञान तद कहने से सृष्टि आदि सृष्टि आदि विज्ञानवध ये दोनों प्रकार की आगे भाष्य में सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञान विज्ञानवत्तया उपचितात उपचिता कौन हुआ ब्रह्म उपचितात ततो ब्रह्मण सब समानधिकरण है अन्नम तो उपचितात ब्रह्मण ब्रह्म से किस किसकी सृष्टि प्रथमे होता है कहा गया अन्नम इसको आगे बताते हैं ब्रह्मण अन्नम कहते अन्नम तो अद्यत भुज्यत इति अन्नम ते तो माया भुज्यते कैसे कहते अन्नम अव्याकृतम साधारणम संसारीणाम जैसे अन्नम साधारणम संसारीणाम इसी प्रकार की अव्याकृत साधारण संसारिणाम इसका ध्यान है टीका में ऐसा अच्छा नहीं दिया कोई टिप्पणी में दिया था ये उपलब्ध माया उपलब्ध होता है पता चलता है कि हमको ये स्वरूप का ब्रह्म का ज्ञान नहीं है जो भी उपलब्ध होता है उसको अन्न शब्द से कह दिया जाएगा तो उपलब्ध होना है वो ज्ञानेन्द्रिय से उप कर्मेंद्रिय से भी उपलब्ध हो जाएगा ज्ञानेन्द्रिय से होगा कर्मेंद्रिय से अर्थात कहते हैं अन्न ग्रहण किया कर्मेंद्रिय से ग्रहण करेगा रसनेन्द्रिय से भी ग्रहण किया उपलब्ध हुआ इसी प्रकार की मन से भी ग्रहण होता है साक्षी से भी ग्रहण होता है अविद्या माया अज्ञान ये किसके द्वारा ग्रहण होगा साक्षी के द्वारा इसलिए उसको भी अन्न कह दिया गया जो भी ग्रहण होगा उसको अन्न कह दिया गया और प्रथम ग्रहण होने वाला ये माया है साक्षी ग्राही उसको भी अन्न कह दिया गया अद्यत भुज्यते इति अन्नम अव्याकृतम साधारणम संसारिणम अच्छा यहाँ तो कोई टिप्पणी नहीं रहा ठीक है अग्न टीका में ईश्वरत्व उपाधिभूत मया तत्व महाभूतादीपेण सर्वीजर उपलभ्य है सर्वसाधारण्ये कथम जायते अनादिश्धवादी आशंक्या उपाधिभूत ईश्वर का उपाधि क्या है माया कह दिया गया तो देखिए यहाँ ईश्वर उपाधिभूत नहीं कह करके ईश्वरत्व उपाधिभूत क्योंकि ईश्वर वास्तव स्वरूप तो क्या चीज है ब्रह्म है चिद्रूप है तभी वो ब्रह्म में ईश्वरत्व चीज आ गया धर्म आ गया तो ब्रह्म में ईश्वर ईश्वरत्व आने के लिए उपाधि होता है माया जैसे कहते हैं स्फटिक है अभी स्फटिक में लालिमा धर्म आ गया ये लालिमा धर्म किसके लिए आया स्फटिक में वो पुष्प के लिए रक्त पुष्प के लिए इसलिए हम कहते हैं कि स्फटिक के लिए रक्तपुष्प उपाधि हो गया तो वास्तव विचार करने के लिए उपाधि स्फटिक के लिए हुआ ना वो स्फटिक में जो लालिमा आया उसके लिए ये रक्त पुष्प उपाधि हुआ लालिमा के लिए इसी को यहाँ कह रहे हैं ईश्वरत्व जो बन गया उसके लिए उपाधि हो गया माया तत्व तो। इसी प्रकार की हम लोगों का वास्तव स्वरूप चिद्रूप है ना जीव जीवरूप है चिद्रूप तो ये चिद्रूप में जीवत्व आ जाता है ये जीवत्व तो किसके लिए आता है अविद्या के लिए तो अविद्या उपाधि हो जाता है उसके लिए जीवत्व तो आ जाता है इसी प्रकार की माया के चलते चैतन्य में ईश्वरत्व तो आ गया तो जहाँ भी कहा जाता है ईश्वर का उपाधि माया इसका तात्पर्य है कि चैतन्य में ईश्वरत्व तो आधान करना यही माया का कार्य है ईश्वरत्व उपाधिभूतम माया तत्वम महाभूताद रूपेण सर्वजीवेर उपलभ्यते माया तत्व सभी के द्वारा उपलब्ध होगा ये बात नहीं है वो तो जो वेदांत विचार करेगा उसी को लगेगा मेरे को ब्रह्म का ज्ञान नहीं है आज जिसको वेदांत विचार का संस्कार नहीं है वो कैसे अविद्या का अनुभव करेगा साक्षी के द्वारा वो नहीं जान रहे अविद्या अविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या नहीं जानेगा किंतु घटा विद्या पटा विद्या पटा ज्ञान ये सबको जानता है महाभूतादूपेण सर्वजीवैर उपलभ्यते ये जो महाभूत ये सभी के द्वारा उपलब्ध होते हैं पंचीकृत अपीकृत पंचीकृत तो यही माया ही अपंचीकृत महाभूत होकर के आगे पंचीकृत होकर के सर्वजीवर उपलभ्यते सर्व साधारण हो गया यह अव्याकृत अविद्या ठीक है पूर्व पक्ष कहता है यहाँ तक तो ठीक है अन्नम कह देना वो भी चलेगा क्योंकि अन्नम का अर्थ ग्राह्य किंतु तो कथम जायते ये कैसे कह दिए अनादि अनादिश्धत्वात् माया अनादि है इसलिए जायते कैसे वेदांत में छः स्वीकार करते हैं जीव ईशो विशुद्धा चि तथा जीवे भिदा अविद्या तचिर्योग षड़स्मा कमनादय ये छः अनादि है थोड़ा थोड़ा अर्थात ये सबको कंठस्थ करना है यही उपासना है उपासना नहीं करने से चित्त एकाग्र नहीं होता है या फिर वेदांत ग्रहण ठीक से नहीं होता है उपासना भी करना है निष्काम होकर के कर्म तो करना है नहीं तो तमस और उपासना भी करना है नहीं तो रजस चित्त विक्षिप्त रहेगा ग्रहण नहीं होगा तो निष्काम सेवा नहीं करने से तो ये विद्याग्रहण नहीं होती हैं और उपासना नहीं करने से भी विद्याग्रहण कठिन है आगे भाष्य में कहते हैं चतुर्थ पंक्ति में व्याचिकित्सित अवस्थारूपेण अभिजात उत्पद्यते व्याचिकित्सित अवस्था रूपेण अभिजाते जिस समय में पूर्वकल्प सृष्टि की सृष्टि का प्रलय हो गया तो उसी क्षण में आगे व्याचिकित्सित व्याकर्तु मिष्ट वो आ गया क्या नहीं आया तो जिस समय में साम्यावस्था रहा उस समय में सृष्टि के लिए अभिमुख नहीं हुआ तो जिस समय में सृष्टि के लिए अभिमुख हुआ यह स्थिति सर्वकालिक है क्या नहीं है तो इसलिए सृष्टि के लिए अभिमुख होने वाला जो अवस्था इस अवस्था की उत्पत्ति हुई नहीं हुई इसी को कहा गया जाए अवस्था रूपेण जायते तमाया मायास्वत जायते नहीं किंतु अवस्था रूपेण जायते जायते जाए बात कहा गया अच्छा टीका में त टीका कर्म पूर्वसमवायी भूतसूक्ष्म इति केचि यहाँ जो अन्नम शब्द से मंत्र में अन्नम शब्द से किसको कहा गया अव्याकृत शब्द से भाष्यकार किसको कहे माया को कुछ लोग कहते हैं कर्म अपूर्व समवायी भूत सूक्ष्म अव्याकृतम कर्म अपूर्व कर्म अपूर्व से क्या समास कैसे विग्रह देंगे तो जो कर्म है वो अपूर्व है अपूर्व शब्द का क्या अर्थ अदृष्ट तो कर्म और अपूर्व यह अपूर्व किसका तो क्या समझ होगा सृष्टि होगा तो अर्थात तो कर्म जन्य अपूर्व यह अपूर्व का समवायी भूत सूक्ष्म जो जीव जो कर्म करता है वो कर्म उसको आगे शरीर प्राप्त के लिए प्राप्ति के लिए जाएंगे साथ में और जीव जब जाता है उसका सूक्ष्म शरीर जाता है जीव कहने से सूक्ष्म शरीर ही जाता है और सूक्ष्म शरीर में चिदाभास रहेगा रहेगा वही जीव हो गया तो जीव का जो संज्ञा उसमें स्थूल शरीर है नहीं है इसलिए जीव जाएगा स्थूल शरीर नहीं जाएगा तो स्थूल शरीर जीव का साथ मतलब जीव का नहीं है क्योंकि छोड़ देता है इसको बिल्कुल छोड़ देता है इसलिए जीव कहने से तो सूक्ष्म शरीर किंतु जब जाएगा यह जीव उसको परिवेष्टित करके ले जाएंगे उसको कहा जाता है भूत सूक्ष्म वो अपंचीकृत नहीं वो अपंचीकृत है पंचीकृत है किंतु इतना सूक्ष्म है कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा अपंचीकृत जब जाएंगे उनके अर्थात एक कोष जैसा बन करके रहेगा और यही जो पंचीकृत बहुत न्यून परिमाण जाएगा वो जा करके आगे पंचीकृत पंचीकृत को आकर्षण करेगा करके वो फिर बढ़ेगा धीरे धीरे पंचीकृत मातृगर्भ में जा करके पुनः वो पंचीकृत बढ़ेगा धीरे धीरे वो शरीर बढ़ेगा तो कुछ पंचीकृत पंच महाभूत जाएंगे जो कि जीव का अर्थात सूक्ष्म शरीर को आवरण करके रखेंगे ये ब्रह्मसूत्र से रंगति अधिकरण कहा जाता है प्रसिद्ध अधिकरण तदंतर प्रतिपत्तो रंगति समपरिष्वक्त ये कहा जाता है समपरिष्वक्त परिसोक्त अर्थात आलिंगित ये जो पंचीकृत पंच महाभूत के द्वारा आलिंगित परिवेष्ट होकर के यह जीव जाएगा यह पंचीकृत आगे पुनः पंचीकृतों को आकर्षण करके शरीर बढ़ाएगा इसको कहा गया यहाँ भूत सूक्ष्म से तो भूत सूक्ष्म पंचीकृत हुआ अपचीकृत हुआ पंचीकृत और कहीं आएगा सूक्ष्म भूत वो अपंचीकृत है तो भूत सूक्ष्म जहाँ भी आएगा वो पंचीकृत लेना है कर्म अपूर्व अभी जीव जो जाता है वो जीव का आश्रय बन जाता है यही भूत सूक्ष्म और जीव में उसका अदृष्ट रहेगा उसका अंतकरण में तो वह अंतकरण का आश्रय बन गया ये भूत सूक्ष्म इसको कर्म समवायी कहा जाता है और ये आगे जाएंगे भूत सूक्ष्म अव्याकृतम कुछ लोग वही भूत सूक्ष्म को अव्याकृत कहते हैं यह भूत सूक्ष्म पंचीकृत है अपजीकृत है पंचीकृत अगर भूत सूक्ष्म को अभ्याकृत शब्द से लेंगे तो भूत सूक्ष्म से आगे हिरण्य उत्पन्न होगा ये जो भूत सूक्ष्म पंचीकृत पंचीकृत से हिरण्य उत्पत्ति होगा क्या नहीं होगा इसलिए कह रहे हैं ये संभव नहीं है तन्न टीका में कहते हैं तन्न तस् प्रतिजीव भिन्नवाद ईश्वर तो उपाधितो तो ये जो भूत सूक्ष्म जो जीव को आवृत करके ले जाएगा ये क्या सभी भूतों के सभी जीवों का एक ही होगा ये तो स्थूल शरीर है स्थूल शरीर जैसा अर्थात उसका सूक्ष्म अंश है तस् प्रतिजीव भिन्नवात्त तस्य अर्थात यह जो भूत सूक्ष्म जो कर्म समवायी है भूत सूक्ष्म है वो प्रतिजीव भिन्न है जो प्रतिजीव भिन्न है वो ईश्वर का उपाधि होगा ईश्वर का उपाधि प्रतिजीव भिन्न होता है क्या ईश्वर तो एक है उसका उपाधि एक सामान्य रूपेण संभव अभी पृथिव्यादि सामान्या बहुत्वात् तो आपने कह दिए कि यह जो भूत सूक्ष्म जीव भिन्न है तो पूर्वपक्ष कहेगा कि ये जो भूत सूक्ष्म है पंचीकृत है पंचीकृत पृथ्वी पृथ्वीत् एक है नहीं है सकल पंचीकृत पृथ्वी में पृथ्वीत्व तो रहेगा तो पूर्वपक्ष कहता है कि सामान्य रूपेण एक है तो सिद्धांत कहेगा ठीक है पृथ्वी त्वे न सकल और पृथ्वी एक है मान लेंगे तो जल त्वे न सकल जल एक होगा तो इसी प्रकार की कितने आ जाएंगे पांच आ जाएंगे तो ये पांच अगर आप ईश्वर का परम मतलब चैतन्य का उपाधि बनाएंगे चैतन्य में उपाधि आ जाने से माया आ जाने से उसका क्या नाम कहते हैं ईश्वर अभी आप पाँच को अलग अलग उपाधि बना रहे हैं तो फिर कितने ईश्वर हो जाएंगे पांच ईश्वर हो जाएंगे एक ईश्वर से इतना कठिनाई है जीवों का दुख सहन करते करते अवस्था खराब हो जाता है पांच ईश्वर होंगे तो और ये सब ईश्वर अगर ऐकमत्य नहीं हुए तो फिर पांचों ईश्वर का बीच में जो होगा उसका सब फल ये जीवों को भोग करना पड़ेगा ये सृष्टि कितना दुस्सह हो, हो जाएगा योग सूत्र में विचार करके कहते हैं ईश्वर एक ही मानना है सामान्य ेण संभव अभी पृथिव्यादम बहुत वात। तुआ तुआ तेजस तुआ ये सब बहुत हो जाएंगे नंबर छ नवटिप्पणी साम्यूपेण्दीकूतसमिपेण्भिप्राए एककैकभूत पृथ्वी जलतेज पंची इनका समि तथा एकूत समेर उपाधि भूत समी पृथ्वी समि अगर उपाधि हो जाएगा उपाधि पंचत्वाति पंचत्वाद्वर पंचत्व आपद्यत तो पांच ईश्वर हो जाएंगे ये सब फिर कठिन होगा आगे टीका में और दूसरा भी कारण प्रकृत एकत्व श्रुति व्याकोपात ये जो प्रकृत दिया ना इसके ऊपर छः क लिख दीजिए नहीं तो सात करेंगे आगे पुस्तक में इसको संशोधन करेंगे प्रकृतऊ के ऊपर अभी हम लोग का पुस्तक में इसको छ क लिख दीजिए मतलब एक टिप्पणी यहाँ लाना है छ और टिप्पणी में जाइए जहाँ छ लिखा है उसका नीचे फिर वाक्य आरंभ हुआ है प्रकृत अजाम एकाम इत्यादि न एकत्व श्रुतिश्च विरुद्धियेत इत है यहाँ छ क लिख दीजिए जो प्रकृत है उसके ऊपर छ क लिख दीजिए और नूतन में इसको सात कर देंगे आगे सात को आठ करके सीधा कर देंगे टीका में प्रकृत एकत्व श्रुति व्याकोपात व्याकोपा पाता जो एकत्व कहने वाली माया एक है इसको कहने वाली जो श्रुति है अगर आप ईश्वर का उपाधि पांच मान लेंगे तो वो श्रुति की भी विरोध हो जाएगा उस श्रुति का विरोध हो जाएगा व्याकोप इसको टिप्पणी में कहते हैं छः को जहाँ लिखें प्रकृत अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम बहु ही प्रजा सृजमान स्वरूपा तो ये जो श्वेता श्वेतर श्रुति है वहाँ अजाम एकाम कह गया अर्थात ईश्वर का जो उपाधि है माया है वो एक है इसलिए आप पांच उपाधि नहीं कह सकते हैं टीका में प्रकृतौ प्रकृत पाताद व्यापापाताड्य महामाया रूपेण संभव न कर्म अपूर्व समवायित जाड्य महामाया रूपेण एवं संभवात जो महामाया है वो जड़ है वही उपाधि है ईश्वर का इसलिए ये भूत और सूक्ष्म को लेने का आवश्यक नहीं है क्योंकि भूत और सूक्ष्म ये जड़ है उपाधि ईश्वर का जड़ होना चाहिए तो सिद्धांत कहता है कि जो माया है वो भी तो जड़ है वो ईश्वर का उपाधि बनेगा जाड्य महामाया रूपेण एव संभव जो एकत्व है ईश्वर का उपाधि वो तो जड़ माया को लेकर के एकत्व संभव है अब भूत सूक्ष्म लेकर के उनको एकत्व तो क्यों करने जा रहे हैं इसलिए न कर्म अपूर्व समवायित्व इसलिए ईश्वर का उपाधि जो है वो कर्म जन्य अपूर्व का समवायी आश्रय नहीं है कर्मजन्य अपूर्व का समवायी आश्रय वास्तविक कौन होता है भूत सूक्ष्म जो पंचीकृत पंच महाभूत तो कहा गया है इसलिए वो ईश्वर का उपाधि नहीं बनेगा तस्य टीका में आ गया त कारकत्वात्त बुद्धियादिनामे कारकत्व अभिधात् यह जो भूतसूक्ष्म है वो कारक नहीं होता है बुद्धियादि नाम एवं कारकत्वात्त जो जीव कर्म करता है वो उसके लिए बुद्धियादि ही कारक होते हैं बुद्धि इंद्रिय इत्यादि कारक होते हैं ये जो भूत सूक्ष्म है वो कारक नहीं होता है वो तो केवल आवरण करके ले जाता है बुद्धियादीनाधा चवटिपणी अभी विज्ञान यज्ञ तनुत इत्यादि शेष विज्ञान यज्ञ तनुते इति ये कर्मा चे तैत्योपनिषद विज्ञान विज्ञानो उपाधिक उपाधिजीव तो उसमें जीव ही बुद्धि ही कर्त है इसलिए विज्ञान बुद्धि कारक है। आगे कारक अवयव क्रिया समवाय अभ्युपगम तो क्यों भूत सूक्ष्म अपूर्व का समवायी नहीं बनेगा कहते हैं कि कारक का जो अवयव है उसी में क्रिया होती है तो हाथ है कि कारक है तो हाथ में क्रिया होगी क्रिया समवाय अभ्युपगमन ऐसा नहीं कि हाथ का जो एक एक कोष है वो सब कर्म का समवाय हो जाएंगे इस प्रकार की नहीं है हाथ को ही कर्म का समवाय माना गया किंच न कार्य से कारण प्रकृतिव इति भूत भूत सूक्ष्म से अपचीकृत भूत प्रकृति न सत् भूत और अपचीकृत भूत इसमें कार्य कौन है पंचीकृत तो कार्य भुट से यही पंचीकृत भूत को भूत सूक्ष्म कहा गया तो पंचीकृत जो कार्य है वो स्व कारण पंचीकृत का कारण कौन है अपचीकृत उस अपंचीकृत का प्रकृति प्रकृति अर्थात कारण अपंचीकृत का कारण पंचीकृत हो जाएगा नहीं होगा स्व कारण प्रकृत न इसलिए भूत सूक्ष्म से अपीकृत भूत सूक्ष्म जो पंचीकृत है वो अपंचीकृत भूत का प्रकृति कारण नहीं बनेगा इसलिए अपंचीकृत भूत का कारण फिर सिद्धांति किसको कह रहा है अपंचीकृत भूत का कारण ईश्वर जो माया जो अन्नम अव्याकृत शब्द से जिसको कहा जाता है तस्मात् महाभूतसर्गादि संस्कारास्पदम गुणत्रयसा्य मायातत्व अव्याकृतादिशबवाच्यम इह अभ्यूपगतव्य तस्मा इसलिए जो कर्म समवायी भूतसूक्ष्मीकृत उनको यहाँ अव्याकृत शब्द से अन्नम शब्द से नहीं लिया जा सकता है सर्गादि संस्कारास्पदम महाभूत का सृष्टि सृष्टि का संस्कार यहाँ महाभूत कहने से पंच महाभूत उसके उत्पत्ति होने हैं सर्ग और उसका संस्कार वही संस्कार माया में रहेगा संस्कार आस्पद संस्कार से आस्पदम आस्पदम आधार आश्रय गुणत्रय साम्यावस्था गुणत्रय साम्यम गुणत्रय साम्यावस्था ये माया है ना पंचीकृत है माया इसको कहा गया माया तत्वम अव्याकृतादि शब्दवाच्यम अव्याकृत शब्द से कहा जाता है तो ये जो महाभूत का संस्कारास्पदम गुणत्रय साम्यम माया तत्वम अव्याकृत आदि शब्द ये मंत्र में किस शब्द से कहा गया अन्नम शब्द से कहा गया अभी आगे अन्नात अन्न से किसकी उत्पत्ति कहा जाता है मंत्र में प्राण प्राण शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ गर्भ समष्टि बेष्टि समष्टि सूत्रात्मा अभी आगे कहते हैं टीका में पूर्वस्मिन कल्पे हिरण्यगर्भ प्राप्ति निमित्त प्रकृष्टम ज्ञान येन य पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ प्राप्ति होने के लिए प्रकृष्ट ज्ञानम कर्म जो किया है सबसे अधिक उपासना कर्म जिसका है वही हिरण्यगर्भ आगे बनेगा ये ननुष्ठिता तद अग्रहाय माया उपाधि ब्रह्म हिण्यगर्भ अवस्थाकारेण विवर्तते उपासना किया जीव और प्रकृष्ट ज्ञान उपासना किया उस जीव के ऊपर अनुग्रह करके अभी ईश्वर वो बन गया हिरण्यगर्भ बन गया देवदत्त तो उपासना करता था हिरण्यगर्भ बनेगा बोल करके और अभी उस देवदत्त के ऊपर कृपा करने के लिए ईश्वर क्या कर दिए कहते हैं वो हिरण्य बन गए तो इस प्रकार की कृपा करते हैं अर्थात स्वयं आ जाते हैं इस रूप से अर्थात उस जीव को आगे ये ज्ञान करवा देना है कि वास्तविक आप ही तत्व हो ब्रह्म तत्व हो इसलिए कहा जाता है ऐसे तो सब सभी जीवो ईश्वरी है ईश्वर ही सभी जीव रूपेण विद्यमान है तत्सृष्ट तदेवा नुप्राविशत तो पंचदशी कार्य भी कहते हैं स्वस्व स्वशक्त विख्रीय तो माया ब्राह्मण हितत ईश्वर ही अपने शक्ति से जीवरूपेण उपलब्ध हो करके वो चलते हैं तद तो अनुग्रहाय माया उपाधि ब्रह्म हिरण्यगर्भ अवस्थाकारेण विवर्तते वो ही ईश्वर ही हिरण्यगर्भ बन जाते हैं उस जीव के ऊपर अनुग्रह करके अर्थात उस जीव को ज्ञान कराने के लिए आप ही अभिचिद्रूप हो भाष्य में पूर्वपृष्ठ में ततच अव्याता अवस्थावतो अन्ना प्राणो हिण्यगर्भो ब्रह्मणों ज्ञानशक्ति अधिष्ठित जगत अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजाकुर जगदात्मा इति अनुसंगः ततच अभी अन्य शब्द से अव्याकृत कहा गया उस उव्यात से व्याचिकीर्सित अवस्थावत अन्ना अव्याकृतात तो शब्द का अर्थ कहते हैं व्याचिकित्सित आगे जगत की सृष्टि होने वाले हैं तब कर इष्ट ऐसा जो अवस्था वाला अव्याकृत अन्न उस अन्नात प्राण प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ हिण्यगर्भ ब्रह्मणों ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण साधारण समष्टि ब्रह्मण ब्रह्मण इति हिरण्यगर्भ अन्वय टीका अनुरोधात् अच्छा ऐ हिरण्यगर्भ है ब्राह्मण का अर्थ है हिरण्यगर्भ ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित हिरण्यगर्भ में ज्ञान शक्ति भी है क्रिया शक्ति भी है ज्ञान शक्ति को ले करके थुण उसका थुण। नाम थुण। हिरण्य हो गया कर क्रिया शक्ति को लेकर के क्या कहा जाएगा सूत्रात्मा अधिष्ठित जगत साधारण साधारण समि अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजांकुर जगदात्मा अविद्या काम कर्म भूत समुदाय भूत अर्थात ये सब जीव जड़ सब आ जाएंगे समुदाय बीजांकुर जगदात्मा अभी ये सब स्थूल रूप नहीं प्राप्त किए हैं अभी सब हिरण्यगर्भ स्थूल है ना सूक्ष्म है सूक्ष्म पिछले कहते हैं बीज अंकुर अब अव्याकृत अवस्था में बीज था अभी हिरण्यगर्भ अवस्था क्या हो गया अंकुर स्थानीय जैसा हो गया बीज अंकुर जगदात्मा जगदात्मा अर्थात जगत स्वरूप ये समष्टि है अभिजाते अनुसंग क्योंकि यह जो अन्नाथ प्राण है प्राण के आगे अभिजाय तो कहा गया नहीं कहा गया किंतु अन्नो अभिजायते ऐसे वहाँ अभिजायित था कहते हैं उसी का अनुसंग अनुवर्तन कर लेना है टीका में सीव तद अवस्थाभिमानी हिरण्यगर्भ इति अभिप्रेत्य आह वही जो अन्नाथ प्राण हुआ प्राण हिरण्यगर्भ प्रथम जीव अभिजायते ऐसा कहा गया अभिमानी है तो हिरण्यगर्भ वास्तविक हिरण्यगर्भ गर्भ जड़ अंश है उस जड़ अंश ये सूक्ष्म है समष्टि है किंतु वो भी जड़ है उसमें अभिमान करेगा एक वास्तविक उसमें अभिमान कौन करेगा कहते ईश्वर अभिमान करेगा तो इसलिए कहते हैं सच जीव तद अवस्था अभिमानी अभी ईश्वर अभिमानी करके अभी होता है वही हिरण्य जो पूर्वजन्म में प्रकृष्ट उपासना कर्म क्या था सच जीव तद अवस्था अभिमानी तद अवस्था अर्थात हिरण्य गर्भ सूक्ष्म अवस्था अभिमानी हिरण्य गर्भ अभी उसका ज्ञान नहीं हुआ है वो तो पूर्वजन्म में ज्ञान उपासना उपासना कर्म क्या था अभी वो हिरण्य गर्भ शरीर बन रहा है उसमें ये अभिमान करेगा ये जीव ये जीव अभिमान करता है कौन है कहते वास्तविक ईश्वर है किंतु अभी अज्ञान अवस्था प्राप्त करके हिरण्य गर्व हो रहा है द्वितीय क्षण में ज्ञान होगा इति अभिप्रेत्य आह ब्राह्मण इति भाष्य में ये पंक्ति हम लोग देख लिये तस्माच प्राणात्मन अच्छा आज यहाँ तक आज अपराहों को तीन बजे अपरक्षानुभूति पाठ होगा और बाकी जो पाठ मुक्तावली वो भी अभी और दो दिन ये बचा है उसको नहीं करेंगे और जो हम लोग वृहदारण्य का पाठ करते थे वो भी अभी नहीं होगा तो पुनः शिवरात्रि के बाद ये सब आरम्भ होगा तो अपराहों को केवल तीन बजे अपरुक्षानुभूति पाठ होगा ओ शंग नो मित्र सं सं नो भव श न इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे प्रत्यक्ष ब्रह्माशि क्ष ब्रह्मावादिशवादिश्यमशि तदमाविद आविदार ओ ओम शांति शांति शांति ओ